कठोप निषद यमराज नचिकेता संवाद पर सदगुरु ओशो की व्याख्यान माला प्रवचन नंबर एक भाग दो मृत्यु बन सकती है गुरु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 लेकिन जैसे ही वो शादी कर लेते और उनको एक बच्चा हुआ कि हिप्पी विदा हो जाता वापस समाज में वो भी लौटाते उनको अपने बाप की बातें ठीक मालूम होने लगती हैं कि पिता ठीक कहते थे असल में अनुभव के अतिरिक्त कोई उपाय भी तो नहीं है जब तक आप पिता ना बन तब तक तब तक पिता की बात का आपको ख्याल नहीं हो सकता ये जो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 तो आपको कुछ सिखाना पड़ता है गणित है भूगोल है इतिहास है साइंस है केमिस्ट्री है फिजिक्स से कुछ सिखाना होता है। और अगर ज्ञान देना हो तो आपने जो भी सीखा है उसे अन सिखाना होता है, उसे अनलर्न करवाना होता है, उसे मिटाना होता है। इस स्कूल में जो कॉलेज में विश्वविद्यालय में जो है वो शिक्षक गुरु खो गया इस सदी में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 सुबह सूरज उगता है सांझ डूब जाता फिर सुबह उगता है फिर, फिर सांझ डूब जाता है। एक वर्तुल निर्मित होता है एक सर्कल बनता है गर्मी आती है वर्षा आती है शीत आती है फिर गर्मी आ जाती है फिर वर्षा आती है फिर शीत आ जाती है। एक वर्तुल निर्मित होता है मौसम गोलाकार घूमते चले जाते है।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 पश्चिम और पूरब के विचार में बड़ा फर्क है इस संबंध पश्चिम सोचता है जीवन रेखाबद्ध एक सीधी रेखा में चला जा रहा जैसी रेल की पटरियां जाती पूरब सोचता है कि ऐसा नहीं है जीवन की सारी की सारी गति वर्तुल में बचपन जवानी बुढ़ापा फिर बचपन वही जहां से प्रारंभ होता है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 स्वर्गलोक के निवासी भूख और प्यास इन दोनों के पार होकर दुखों के दूर रहकर सुख भोगते हे मृत्युदेव आप उपयुक्त स्वर्ग की प्राप्ति के साधन रूप अग्नि को जानते हैं अतः आप मुझ श्रद्धालु को वह अग्निविद्या भली भांति समझा कर कही जिससे कि स्वर्गलोक के निवासी अमृतों को प्राप्त होते यह मैं दूसरा वर रूप मानता हूँ कह रहा है मैं दूसरी वह बात मानता हूँ जिससे मैं मृत्यु के पार हो जाऊ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 यम ने कहा जो भी इस अग्नि का आयोजन कर लेता है वह मृत्यु के पास को अपने सामने ही मनुष्य शरीर में ही काटकर मृत्यु के पास को अपने सामने ही मनुष्य शरीर में काटकर शोक के पार होकर स्वर्ग लोक में आनंद का अनुभव करता है हे न चिकेता यह तुम्हें बतलाई हुई स्वर्ग प्रदान करने वाली अग्निविद्या है जिसको तुमने दूसरे वर्ग से मांगा था इस अग्नि को अब तुम्हारे ही नाम से स्मरण करेंगे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 बाहर निकालने को तो उसके पास कोई स्वास होती भी नहीं भीतर लेगा स्वास का भीतर जाना जीवन का पहला स्पंदन मरता हुआ आदमी जो आखिरी काम करेगा स्वास को बाहर निकालेगा क्योंकि भीतर स्वास रह जाए तो मृत्यु हो ही नहीं सकती मृत्यु है स्वास का बाहर जाना जीवन है स्वास का भीतर आना प्रतिपल आप जब श्वास भीतर लेते हैं तो जन्मते हैं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 वी विल मीट इन द मॉर्निंग सुबह मिलेंगे आप